संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को श्राप देना गांधारी ने फिर कहा श्री कृष्ण देखो वह अनेकों महारथियों को, को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ कर्ण रणांगण में पड़ा हुआ है यह बड़ा ही असहनशील महान क्रोधी प्रचंड धन और बड़ा बलि था किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर यह पृथ्वी पर सोया हुआ है मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण तेरह वर्ष तक उन्हें सुख से नींद भी नहीं आई यह प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चिल था और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंबन था किंतु देखो आज यह वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है इसकी पुत्री की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है हाय बड़े खेत की बात है हा राहु कर्ण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषैण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है देखो कुछ होश होने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वश से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है इधर देखो यह भीम से इनका मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है उसकी रानिया भी चारों ओर से घेर कर उसकी सार संभाल में लगी हुई है श्री कृष्ण महाराज प्रतापी के पुत्र बाल्धिक बड़े साहसी और धनुर थे वे भी भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए तो ग्यारह अक्षौणी सेना को पार करके मारा था इसकी अनुरागि पत्नियां चारों ओर से इसको संभाल कर रही है जनार्दन जिस समय यह वन में से द्रौपदी को हर कर ले गया था पांडव लोग तो इसे तभी मह डालते उस समय केवल दुस्सला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था हाँ, एक बार फिर दुस्सला का मान क्यों नहीं रखा देखो मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है कृष्ण बताओ मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का स्त्री विधवा हो गई और बहुओं के पति मारे गए हाये धनिक मेरी दुस्सला की ओर तो देखो पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर-उधर इधर फिर रही है। इधर में ये नकुल के मामा राजा मरे पड़े हैं इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी युद्ध स्थल में कर्ण का सारथ करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज छीण करते रहते थे देखो इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है उधर वे पर्वती राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं इनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड रोमांचकारी और भीषण युद्ध हुआ था एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था किंतु अंत में ये उसी के हाथ से मारे गए देखो जिनके समान बल और पराक्रम में संसार भर में कोई नहीं था वही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर सरसैया पर कर रहे हैं केशव इस प्रतापी नर सूर्य ने शत्रुओं को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था हाय आज यह अस्त होना चाहता है आज विरोचित सरसैया पड़े हुए उन अखंड ब्रह्मचारी भीम भीष्म जी के दर्शन तो करो ये आज तक अपने व्रत से नहीं लिखे भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसा सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे उसी प्रकार वे करणी नलिक और नाराज जाति के बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए हैं अर्जुन ने इनके सिर के नीचे तीन बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है अपने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए ये अखंड ब्रह्मचारी रहे जिससे इन्हें बड़ी भारी कि मिली युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं मनुष्य होने पर भी ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं आज जब भी बाणों के लक्ष्य बनकर में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चित होता है कि वास्तव में न कोई युद्ध कुशल है न पराक्रमी है और न विद्वान है विधाता जिसे जीवन में सफलता दे देता है उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं माधव जब ये देवतुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे तो कुलकुल -कुल, कुल -कुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेह किससे पूछेंगे इधर देखो ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं चार प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है वैसा या तो परशुराम को है या आचार्य द्रोण को था जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बता सकी इनके जिन वंदनीय चरणों का शय शिष्य पूजन किया करते थे देखो आज उन्हीं को गीदर खींच रहे हैं उनके मरण की व्यथा से कृपी अचे हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर इनके पास बैठी है देखो तो सही उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट फूट कर रो रही है इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है तथा तो उस पर आचार्य के शव को रखकर वे गान करते हुए रो रहे हैं देखो अब वे कृपा को आगे रखकर चिता की प्रदिकिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। माधव आप ही पड़े हुए इस भोरे सर्वा की ओर तो देखो इसकी पत्निया मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी है और तरह तरह के शोक कर रहे हैं शोक के वेग ने उन्हें बहुत ही खुश कर दिया है और वे आर्तस्वर से विलाप करती बार बार बारछा खाकर पृथ्वी पर गिर जाती है इनके ऐसी दयनीय दशा देखकर कर चित्त में बड़ा ही दुख होता है देखो ये कह रही हैं, साप्तिकी का यह काम बड़ा है बड़ा ही अधर्म और अकृतिकर हुआ है एक स्त्री ने पति की भूजा को गोद में रख लिया है वह दीनता पूर्वक लाभ करती हुई कह रही है यह वह हाँ तुम असावधान थे उस समय श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई है उसके साथ ही उसकी दूसरी सौते भी शोक में डूबी हुई हैं। यह सहदेव का मारा हुआ गांधार राज महाबली शक्नी है आज यह भी ललाई के मैदान में सोया हुआ है यह बड़ा मायावी था इसको सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप बनाने आते थे किंतु आज पांडवों के प्रताप से इसकी सारी माया भस्म हो गई है इस कप्टी ने दीव सभा में अपनी माया के प्रभाव से ही युधिष्ठिर का विशाल साम्राज्य जीत लिया था किंतु आज यह अपना जीवन भी हार गया था। कृष्ण देखो यह दुर्धर शरीर काम्बोध नरेश पड़ा है यह काम्बोध देश के गलीचों पर सोने योग्य था किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूल की सैया पर सो रहा है देखो वह कलिंगराज पड़ा है उसके पास ही मगध देश का राजा जयतन है उसकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर अत्यंत विभल होकर रो रही है इधर कौशल नरेश राजकुमार बृहत बल को भी उनकी स्त्रियों ने घेर रखा है और वे फूट फूट कर रो रही हैं देखो वे वेत्राष्ट्र के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर गिराए हुए पांचाल राज द्रुपद सोए हुए हैं। ये बूढ़े पांचाल राज की दुखनी स्त्रिया और बहुए उनका अग्नि संस्कार कर बाईर से प्रतीक्षिणा करके जा रहे हैं देखो इधर द्रोण के मारे हुए चेदराज दृष्ट केतु को उसकी स्त्रियां ले जा रही हैं यह बड़ा ही सूरवीर और महाबली था हजारों सत्रों का संहार करने के बाद ही यह मारा गया है इसकी सुंदरी भारियाए इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं उधर द्रोण ही द्रोण ही का बिंधा हुआ उसका पुत्र पड़ा है मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के वीरबल लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है देखो वे अवंतिराज, राज विन्द और मरे पड़े हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष और खड्ग पकड़े हुए हैं कृष्ण पांचों पांडव और तुम तो अवध हो इसी से द्रोण भीष्म कर्ण कृप दुर्योधन अश्वस्थामा जयदत्त सोमदत्त विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की मार से बच गए हो माधव निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना नहीं है देखो ना ने ही का का बात की बात में कर डाला। मेरे पुत्रों नाश नाश हो, हो तो उसी दिन हो चुका था, जब तुम अपने संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलब्ध की ओर लौटे थे महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों को मोह ममता छोड़ दो उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए वैशंपा जी कहते हैं जन्मेजय श्री कृष्ण से इतना करकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी दुख की अधिकता से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका वीर उसका धैर्य टूट गया जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करते हुए वह कहने लगी कृष्ण पांडव और क्रो आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं कि तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों नहीं की कर दी तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाकौशल से उन्हें समझा भी सकते थे किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी तो अब तुम उसका फल भोगो मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें श्राप देते हूँ तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे आज से छत्तीसवें वर्ष तुम भी बंधु बांधव मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे आज जैसे ये भरतवंशी स्त्रियां विलाप कर रही हैं इसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़ कर, कर रोएंगी गांधारी की ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए साप दिया है इसमें संदेह नहीं विष्णुवंशियों का नाश दैवी कोप से ही होगा इनका नाश करने में भी मेरे शिवा और कोई समर्थ नहीं है मनुष्य तो क्या देवता या असुर भी इनका संघार नहीं कर सकते इसलिए ये यदवंशी आपस के कलह से ही नष्ट होंगे श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही